गोलीवर की यात्रा जॉनथन स्विफ्ट गोलीवर एक साहसी नाविक है जिसका जहाज समुद्र में एक टापू के पास ध्वस्त हो जाता है उसे सबसे पहले खोजता है गैबी शहर का घोषणा करता वो लीलूपुट के लोगों की रक्षा करता है गोलीवर दूर दराज के एक राज्य लीलूपुट में है जिसके राजा हैं छोटा राजा वो एक खुश राजा है कुछ मिजाज राजा है और उनकी बेटी का नाम है राजकुमारी ग्लोरी जो देखने में बेहद सुंदर है उसकी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है एक राजकुमार से जिसका नाम है राजकुमार डेविड वो बहुत खूबसूरत और साहसी है उसके पिता हैं राजा बोम्बो वो के टापू के राजा हैं उनकी बहुत बड़ी नौसेना है और उनके तीन बेहद खतरनाक जासूस हैं स्नूप स्निच और स्नी बहुत पुराने जमाने की बात है एक अंग्रेज नाविक गुलीवर का जहाज विशाल समुद्र में नहीं ध्वस्त हो गया तूफान बहुत जबरदस्त था समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी पर गुलीवर बड़ा साहसी और बलवान था वो किसी तरह तैरते तैरते एक टापू पर जा पहुंचा वहां के तट पर चिकनी रेत थी गुलीवर थक कर चूर हो गया था वो तट पर पहुंचते ही रेत पर सो गया सोते समय गुलीवर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पहुंचा था दरअसल वो लिलीपुट राज्य में था वैसे ललीपुर दुनिया का एक अजीब देश था वहाँ के लोग बहुत छोटे बौने थे लोगों की ऊंचाई एक अंगूठे जितनी थी मैं केवल उस देश के लोग जहाँ वहाँ हर चीज फूल घर और जानवर भी बहुत छोटे छोटे थे अब चाहे तो दर्जन भर घोड़ों को अपने हथेली पर टिका सकते थे या अपनी छोटी उंगली से वहाँ के सबसे बड़े बड़े पेड़ को गिरा सकते थे जब गुलीवर सो रहा था तो एक छोटा बौना अपने हाथ में लालटेन लिए उसके हाथ से जाकर टकराया उस बौने का नाम गैबी था गैबी लिलीपुट का घोषणा करता था उसका काम के होता अगर आप अचानक खुद को एक भीम का राक्षस की हथेली पर खड़ा पाते तो शायद आपका भी वही होता। हाल होता फिर गैबी वहां से भागा भागा शहर के चौक में पहुंचा और उसने अपनी इस खोज के बारे में सारे शहर वासियों को बताया गैबी द्वारा सुनाई गई खबर सुनकर शहर के लोग बहुत उत्तेजित हुए पर जब लोग छोटे राजा को यह खबर सुनाने गए तो महल के पहरेदारों ने उन्हें महल में खुश नहीं, नहीं दिया क्यों क्योंकि उस समय छोटे राजा और नजदीक के टापू के राजा बोम्बो के बीच जोरदार बहस चल रही थी वैसे दोनों राजा खुश थे क्योंकि छोटे राजा की बेटी राजकुमारी ग्लोरी और राजा बोम्बो के बेटे राजकुमारी डेविड की मंगनी हो चुकी थी पर अब कुछ ऐसा लगने लगा था जैसे वो शादी कभी होगी ही नहीं कारण लिलीपुट के छोटे राजा जित पर अट गए थे कि शादी के समय लेलीपुट का राष्ट्रीय हमेशा बजे। हमारी हर एक शादी में वफादार राष्ट्रीय की पुरानी परंपरा है वैसे वो गीत सुनने में भी बहुत मधुर है ठीक है वो सब मुझे पता है राजा बम्बू ने जवाब दिया वफादार एक अच्छा गीत है पर उस शुभ अवसर के लिए वो गीत उपयुक्त नहीं है उस मौके पर मेरे देश का राष्ट्र गीत हमेशा ही बजेगा नहीं वफादार जरूर बजेगा छोटे राजा ने शांत पर दृढ़ आवाज शांत पर दृढ़ आवाज में कहा नहीं राजा बोम्बू चिल्लाए और फिर उनका चेहरा तम तमने लगा या तो शादी पर हमारा राष्ट्रीय गान बजेगा नहीं तो शादी ही नहीं होगी फिर राजा बोम्बो ने इस मसले को युद्ध द्वारा सुलझाने का निर्णय लिया यह कहकर राजा बोम्बू वहां से गुस्से में निकल गए राजा बोम्बू के चले जाने के बाद छोटे राजा को उस घटना पर काफी दुख हुआ युद्ध कोई युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है उन्होंने सोचा युद्ध में लोग मारे जाते हैं कुछ घायल भी होते हैं पर छोटे राजा को युद्ध के बारे में और ज्यादा नहीं सोचना पड़ा क्योंकि तभी गैबी उनके पास गुलिवर की खबर लेकर दौड़ा हुआ पहुंचा छोटे राजा युद्ध के बारे में सोच सोचकर गहरे गम में डूबे थे इसलिए जब गैबी चार बार चिल्लाया हमारे तट पर एक राक्षस है तब छोटे राजा को कुछ शुदा आई उन्होंने ऑर्डर दिया कि सोते हुए राक्षस राक्षस को तुरंत नींद में ही बांध दिया जाए छोटे राजा ने राक्षस को बांधकर महल के पास लाने का ऑर्डर भी दिया पर लुट के छोटे लोगों के लिए जैसे पूरी रात इस काम में जुटे रहे सुबह होने से पहले उन्होंने गुलीवर को पतली पतली रस्ों में बांध दिया फिर उन्होंने गुलीवर को एक खास तौर पर बनाई बड़ी गाड़ी में लादा उसके बाद सौ घोड़े उस गाड़ी गाड़ी को खींचकर समुद्र तट से शहर के बीच लाए छोटे राजा अपने महल में से गुलीवर राक्षस को देखने आए उन्होंने गुलीवर का अच्छी तरह से मुआयना किया उसके बाद छोटे राजा ने अपने सैनिकों से उस उस राक्षस की जेबें तलाशने को कहा सिपाहियों को जो चीज सबसे पहले मिली वो थी गुलीवर की पिस्तौल उसके बाद गैबी ने तुरंत पिस्तौल को चलाया लिलीपुट के छोटे लोग पिस्तौल के धमाके को सुनकर चौंक गए पिस्तौल की आवाज उन्हें तोप से भी ज्यादा दमदार लगी पिस्तौल की गोली लगने से उनके शहर की ऊंची इमारत गिर पड़ी फिर क्या हुआ पिस्तौल की आवाज सुनकर गुलीवर की आंख खुल गई तब उसने महसूस किया कि उसे सैकड़ों पतली रसियों में बांधा गया था उसने जल्दी से अपने बंधन को तोड़ा फिर उसने आसपास देखा और इस बात का जायजा लेने की कोशिश की आखिर वो कहा था उस भीम का राक्षस को चलते हुए देखकर लिलीपुट के बहने एकदम थर्राने लगे गैबी तो डर के मारे वहां से चीखता हुआ भागा गुलीवर उस चीखते हुए आदमी को देखकर कुछ उत्सुक हुआ और फिर कुछ सेकंड बाद गैबी ने खुद को गुलीवर की हथेली पर खड़ा पाया गुलिवर की मनसा गैबी को कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं थी पर किसी को भी गुलिवर के दिल की बात पता नहीं थी छोटे राजा अपनी सेना को गुलिवर पर आक्रमण का आदेश देने ही वाले थे बोम्बो अपने जहाजों के साथ लिलीपुट पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे थे यह सुनते ही लिलीपुट के सभी निवासी गुलीवर को छोड़कर राजा बोम्बो की सेना को देखने के लिए दौड़े उन्होंने देखा कि राजा बोम्बू के जहाज लिलीपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे और वे अभी कुछ दूर थे तभी गुलर गुलीवर उठ खड़ा हुआ और उसने लिलीपोर्ट की तरफ बढ़ती राज की नौसेना को देखा अरे बापरे राजा बुम्बू चिले मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या यह राक्षस असली है या नकली यह ठीक नहीं है मुझे वैसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है फिर भी मैं सावधानी बरतना चाहता हूँ उसके बाद राजा बुम्बो ने अपने जहाजों का मुंह वापस मोड़ दिया उनकी नौसेना के जहाज अब लिलीपुट से दूर जाने लगे तब छोटे राजा और लिलिपुट के निवासियों ने देखा कि गुलीवर के कारण ही वे युद्ध जीते थे तब उन्होंने गुलीवर के प्रति अपना प्यार और आभार व्यक्त किया उस समय तक गुलीवर लिलीपुट के छोटे लोगों के साथ रहकर खुश रहा फिर उसकी छोटे राजा की बेटी राजकुमारी ग्लोरी से भी मित्रता हो गई एक दिन राजकुमारी ने गुलीवर को अपनी पूरी राम कहानी सुनाई दोनों राजाओं में शादी के वक्त कौन सा गीत वफादारे हमेशा बजे इस झगड़े के कारण वो अपने प्रेमी राजकुमार डेविड से शादी नहीं कर पा रही थी गुलीवर को यह बात बहुत बेवकूफ़ी की नजर आई गुलीवर ने सुझाया कि शादी के मौके पर दोनों देशों के गीत यानी वफादार हमेशा को साथ साथ बजाया जाए इस उम्मीद से कि वह अपनी प्रेमी से शादी कर पाएगी राजकुमारी काफी खुश हुई पर तभी ऐसा लगा कि फिर से उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा क्योंकि अचानक राजकुमारी को घोड़े पर सवार राजकुमार आता दिखा पहरेदारों से बचने के लिए तेजी से आ रहा था पहरेदारों से बचने के लिए वो तेजी से आ रहा था जैसे ही गुलवर ने नजारा देखा उसने झुक घोड़े समेत राजकुमार को अपने हाथ से उठाया और उन्हें राजकुमारी के कमरे की बालकनी में रख दिया अब राजकुमार पहरेदारों से सुरक्षित था राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद प्रसन्न हुए उन्हें युद्ध अंत करने में शादी को संभव अंत करने और शादी को संभव बनाने का गुलीवर का प्रस्ताव भी बहुत पसंद आया पर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इस बीच राजा बोम्बो के तीन जासूसों स्नूप स्नीच और स्नीक ने गीवर की पिस्तौल चुरा दी थी और राजा बोम्बो लिलीपुट पर दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था राजा बोम्बो को इतना पक्का पता था कि जब तक गुलीवर उनके खिलाफ था तब तक तो कभी युद्ध नहीं जीत सकते थे इसलिए राजा बोम्बो ने अपनी तीन जासूसों को एक गुप्त संदेश भेजा प्रिय जासूसों उस राक्षस को खत्म करो नहीं तो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा राजा बोम्बो राजा बम्बो ने यह संदेश अपने जासूसों के पास अपने पालतू कबूतर के हाथ भेजा भाग्यवश गैबी ने उस कबूतर को देख लिया और उसने कबूतर से राजा बोम्बू का संदेश छीन लिया फिर गैबी ने वो खबर लिलीपुट के निवासियों को सुनाई उसने लोगों को लो, चेतावनी दी कि राजा बोम्बू उन पर दोबारा आक्रमण करने वाला था जैसे गुलिवर गुलीवर ने खबर सुनी वैसे ही वो पानी में उतरा और उसने राजा बुंगू को अपने कब्जे में करने की ठानी पर गुलिवर को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पिस्तौल को राजा बुंगू के तीन जासूसों ने चुरा लिया था और अब उसी पिस्तौल से उसे पीछे से मारने वाले थे तीनों जासूस दूसरी दिशा में चली गई राजकुमार ने यह बड़ी बहादुरी का काम किया था राजकुमार के कारण ही गुलीवर की जान बची थी राजकुमार अपने घोड़े पर सवार उन जासूसों से टकराने के बाद खुद जमीन पर गिर गया वो जमीन पर ऐसे पड़ा रहा जैसे वो मर गया जब दोनों राजाओं ने और उनकी सेनाओं ने राजकुमार डेविड को इस तरह जमीन पर पड़े देखा तो उन्हें अपनी बेशर्मी पर लग जाई, उन्होंने उन्होंने तुरंत युद्ध बंद करने की ठानी पर राजकुमार डेविड सच में मरा नहीं था उसे सिर्फ कुछ चोट ही आई थी कुछ मिनटों बाद राजकुमार उठ खड़ा हुआ और राजकुमारी से मिलने के लिए दौड़ा यह सब देख लोग बेहद प्रसन्न हुए गोलीवर को बहुत उपयुक्त समय लगा और उसने सुझाया कि शादी के मौके पर दोनों देशों के गीत वफादार हमेशा बजाया जाए दोनों राजाओं और लोगों को यह सुझाव बहुत पसंद आए तब दोनों देशों के सभी लोग मिलकर वफादार हमेशा दोनों गीत गाने लगे लोग शहर की सड़कों पर नाचने और जश्न मनाने लगे कुछ हफ्तों के बाद गुलीवर ने वापस इंग्लैंड लौटने का अपना मन बनाया अपना आभार व्यक्त करने के लिए दोनों देशों के लोगों ने मिलकर गुलीवर के लिए एक बड़ी नाव बनाई जिससे और इंग्लैंड सुरक्षित पहुंच जाए गुलीवर की वापसी के समय दोनों देशों के लोग एक बात पर पूरी तरह सहमत थे शायद गुलीवर दुनिया का सबसे शरीफ और नेक राक्षस था